C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिमजिम में संकलेत पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है जब मुझको साप ने काटा दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा वह धीरे-धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया <laughs> उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है नानी चीख उठी सांप वह इतना घबरा गई कि लगी जोर-जोर से चीखने पुकारने सांप सांप सांप नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए हां ओह जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है हां तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया ننहा सांप बाहर निकल और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना सांप बहुत खतरनाक होता है श्याम को मैं एक बरग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया आह बड़ी जोर से दर्द उठा मुझे दर्द से करहाते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है मैंने तोड़ कर नानी दिखाई उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा सुनो आ? नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा Oh, oh. जहां बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था वह चट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक चोटी सी चोंपड़ी के सामने चा कर रुके वहाँ पहुचते उन्होंने आवाज लगाई एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला वह सांप के काटने का मंत्र जानता था नाना ने उससे कहा इस बच्चे को सांप ने काट लिया है इसकी झाड़-फूक कर दो हां बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुपचाप बैठो हल्ला-दुल्ला मत फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा ओम नमो नयम ओम नयम ओम नयम मंत्र नयम मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते डर के मारे मैं चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आप उची सब लोग उदास खड़े देखते रहें तब तक मेरी उंगली का तर्थ चा चुका था फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर चाड़ फूप करवानी पड़ रही थी अं कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो वह नाना से बोला जय हो भगवान की अब बच्चा खतरे से बाहर है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए बड़ी जहरीली सांप ने काटा था धन्यवाद धन्यवाद लोगों ने बूरे को उसके अध्वुत इलाज के लिए बहुत पहुत धन्यवाद दिया घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेट में भेजी जब मुझ को साप ने काटा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख शंकर कलाकार राम मेनी राजेश आहूजा मंजु मेनी और आकाश तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन